दरणीय संयासीगण मुनिगण आचार्य मान ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों अपना प्रसंग चल रहा था कि उस, उस परमेश्वर का ध्यान करने से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं किन गुणों के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं और उससे कौन कौन से गुण हमें प्राप्त होते हैं आगे स्वामी जी लिखते हैं कि जो लोग निराकार ईश्वर का ध्यान छोड़ कर के ठोस पदार्थ की मूर्ति को ईश्वर मान करके उनका जो चिंतन करते हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनको देखते रहते हैं तो कहते हैं कि उस ध्यान से आत्मा में कोई सुख नहीं मिलता है मूर्ति सुंदर है ये तो सुख मिलेगा कितनी बढ़िया बनाई गई है ये तो सुख मिल जाएगा लेकिन उससे आत्मा की निर्मलता का मन की स्वच्छता का कोई संबंध नहीं है क्योंकि अगर हम किसी स्त्री की मूर्ति को देख करके उसका ध्यान करेंगे तो फिर उस स्त्री के सारे जो उसके अंग हैं अवयव हैं उनका भी हमें दर्शन करना होगा इसी तरह हम किसी पुरुष की मूर्ति का जब हम ध्यान करेंगे तो उसके सारे अवयवों का दर्शन हमारे दिमाग में आता रहेगा कि अब माता है बाल है कान है ये है वो है तो ये उपासना तो नहीं है पर ये केवल उपासना का आभास है मनुष्य विचार कर लेता कि मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूं वास्तव में ईश्वर का ध्यान वो होता ही नहीं है क्योंकि ध्यान गुणों का होता है और ध्यान उसका होता है जो अपने सामने नहीं है जो अपने सामने है उसका ध्यान कैसा वो तो है ही हमारे सामने उसका ध्यान हम कैसे करेंगे वो साक्षाती है तो परोक्ष का ध्यान किया जाता है और परोक्ष का ध्यान करके हम बहुत सुख लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पास कोई छात्रवृत्ति भेजता है दो हजार उसके पत्र भी कभी कभी विद्यार्थी के नाम आ जाते हैं। बड़ी अच्छी भाषा लिखी होती है विद्यार्थी पढ़ के उसको गदगद हो जाता है परंतु उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा जो छात्रवृत्ति भेज रहा है एक वर्ष से दो वर्ष से तो क्या हा? उस विद्यार्थी के मन में उस छात्रवृत्ति भेजने वाले के लिए कुछ सहानुभूति कुछ प्रेम कुछ आदर कुछ आत्मीयता का भाव उत्पन्न होगा नहीं होगा न तो उसकी उसकी शकल देखी न उसका घर देखा न उसका स्थान देखा लेकिन आत्मा से आत्मा की बात है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा कि जो हमारे लिए छात्रवृत्ति भेज रहा है निश्चय ही बहुत अच्छा होगा विचारों का अच्छा होगा उसकी भावनाएं अच्छी होंगी हमारे लिए तो जब हम परोक्ष आत्मा के लिए बिना किसी को सामने देखे भी जब ईश्वर की तरह उस व्यक्ति से हम सुख ले सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा होगा जो मेरे लिए सहायता भेज रहा है तो इसी तरह जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं आगमन करके तो ईश्वर के गुणों का इसी तरह चिंतन किया जाता है कि ईश्वर में ये ये गुण है और वो कितने सुंदर गुण है कि अगर वो मेरे अंदर आ जाए तो मैं भी आंतरिक सौंदर्य को प्राप्त हो जाऊं तो आंतरिक सौंदर्य केवल मूर्ति को देखने से तो नहीं होगा माला फेर ली मूर्ति देख ली मंदिर में कहीं प्रसाद चढ़ाए उससे आंतरिक सौंदर्य में कोई वृद्धि नहीं होगी आंतरिक सौंदर्य आंतरिक स्वच्छता से बढ़ता है तो इसी बात को आगे बढ़ाते कहते हैं कि इस उपाय को छोड़ जो पाप नाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है कहते है कि पाप की वासनाओं को कमजोर करने के लिए पाप की वासनाओं को उनका बल छीण करने के लिए अगर कोई उपाय है तो वो निराकार ईश्वर का ध्यान ही है उसी से आत्मा के अंदर जो दुर्गुण है या मन के अंदर जो दुर्भावनाएं हैं उनका समन हो जाएगा और आगे कहते हैं कि काशी जाने से हमारे पाप दूर होंगे ये समझ कुछ कहते हैं कि काश्याम मरनात मुक्ति संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है न काशी में मरने से मुक्ति हो जायेगी काश्याम मरनात मुक्ति बहुत या भविष्यती तो काशी में मरने से मुक्ति कैसे होगी मुक्ति तो निष्काम शुभ कर्म से होगी अब काशी में भी बहुत सारे गुंडे बदमाश ही मरते हैं कुत्ते गदे घोड़े मर जाते हैं मच्छर मर जाते हैं तो उन सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए पर तो मुक्ति तो मुक्ति तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है मुक्ति साधना करने से होती है न कि केवल उस स्थान पर जन्म देने से या उस स्थान पर रहने से मुक्ति हो जाती है तो इस तरह की जो कल्पनाएं हैं वो वो हमारे धर्म को सस्ता कर देती हैं हमारे धर्म का फिर कोई मूल नहीं रह जाता कि काशी में जाओ मुक्ति तो मिलनी है कबीरदास जी के भी ये बात आई थी उनके सामने कि काशी मरने से मुक्ति होती तो वो काशी में लोगों ने कहा कि महाराज काशी में जाकर के अपने प्राण छोड़िए अंतिम समय में तो वहां नहीं गए बोले हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए तो मगहर में उनका जो जन्म स्थान था मगहर वहां उन्होंने प्राण छोड़े तो इसलिए काशी में मरने से अजमेर में मरने से या कहीं और किसी तीर्थ स्थान में मरने से आदमी को मुक्ति मिल जाएगी मुक्ति तो निष्काम पवित्र कर्म करने से होती है अब मुक्ति काय की मुक्ति सयू से मुक्ति तो सयू से मुक्ति तो हो ही जाती है अभी मरे अगला जन्म फिर फिर जन्म लिया फिर तो ये शरीर से मुक्ति तो मुक्ति नहीं ना दुखों से मुक्ति की, की बात यहां पर है दुखों से मुक्त हो जाना ये मुक्ति है तो कहते हैं दुखों से अगर मुक्त होना है तो उसका स्थान विशेष से कोई संबंध नहीं है आगे कहते हैं कि अथवा तोबा करने से पाप छूटना जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई मक्का में जाते हैं और तोबा तोवा तो करते हैं पत्थर को चूनते हैं ये सब पुस्तकों की बातें हैं, धर्मग्रंथों की बातें हैं, पर व्यवहार में ये प्रयोग में नहीं आती अरब देशों में भी आप जाके देखिए तो वहां दंड व्यवस्था है और ईसाई देशों में भी दंड व्यवस्थाएं हैं पुलिस है कोर्ट तो इससे क्या पता लग जाए नहीं धर्म ग्रंथ मन में आता कि है कि वह धर्म ग्रंथ है परम धर्म ग्रंथ की बातें एक तो बुद्धि संगत नहीं है देखा जाता है उसी सिद्धांत तो, का समाज में आदर होता है जैसी करनी वैसी भरनी जो करोगे वैसा भरेगा वैसे कोई अपराधी है कल्पना करते है, कोई अपराधी और अब वो छुप रहा है दूसरे देश में चला गया या पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है तो कब तक बचेगा एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा तो इसी तरह जब हम कोई निंदनीय कर्म करते हैं या प्रशंसित कर्म करते हैं तो, तो फल उसी तरह पीछा करता है कर्म का कि हम कहीं भी चले जाएं वो फल पीछे पीछे चलता है और जब तक उसका फल भोग ले लिया जाता तब तो तक उस कर्म से छुटकारा नहीं ऐसे ही जब तक अपराधी को पुलिस पकड़ नहीं लेगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी और पकड़ने के बाद फिर उस पर कानून के हिसाब से उसका जो जो दंड है या उसकी जो सजा है वो निश्चित होती है तो इससे क्या पता लगता है कि कर्म करने के बाद जो मिल रहा है वो हमारे किए का ही मिल रहा है हम उसे छूट नहीं सकते तो कहते हैं कि कि तोबा करने पाप छूटना कि हमारे पाप का भार अमूक भद्र पुरुष लेकर सूनी चढ़ गया ये स्वामी जी का यहां पर ईसाइयों की तरफ संकेत है हमारे ईसा मसीह मानने वाले कहते हैं कि कि तुम्हारे पापों का बोझ तो ईसा मसीह लेकर चढ़ गया अब तुम करो पाप करो चर्च में आ जाओ कन्फेशन हो जाएगा आपका नाम ले लो तो उसको कन्फेशन बोलते हैं और फिर अगले दिन से तरोताजा होकर के बाजार जाओ और जो करना है जैसा करना है किसके साथ क्या करना है सब करिए तो भी इससे बताइए इससे धर्म सुरक्षित रहेगा इससे धर्मग्रंथों में निंदा है या धर्मग्रंथों की प्रशंसा है धर्मग्रंथों ग्रंथों की निंदा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता धर्मग्रंथ अगर है तो उनकी तो प्रशंसा होनी चाहिए और उन धर्मग्रंथों से मनुष्य को शांति आनंद ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा आनी चाहिए परंतु जो, जो धर्मग्रंथ हमें बेईमान बनाते हैं हमें चोर बनाते हैं हमें कर्तव्यहीनता सिखाते हैं या हमें पाप छूटने का सस्ता रास्ता बताते हैं तो उस धर्म का समाज में आदर कैसे होगा अब ही नहीं है तो कहते हैं कि ये भी संभव नहीं है कि कोई हमारे पाप लेकर के सूली पे चढ़ जाए और हमारे लिए छोड़ जाए कि अब तुम जब तक जियो तब तक पाप करके जियो कोई दिक्कत नहीं है कहते हैं कि इत्यादि अन्य लोगों की सारी समझ अप्रशस्त अप है यानी ये प्रशंसीय नहीं है अर्थात भूल है स्वामी जी आए कहते हैं तो उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है और विवेक होने से क्षणिक वस्तुओं से शोक और आनंद ये दोनों नहीं होते अब ये एक ऐसा वाक्य स्वामी जी ने लिखा है कि मनुष्य के सुख का अगर संबंध है तो उसका संबंध विवेक से है विवेक जिसके पास आ गया वो व्यक्ति परम सुखी हो गया क्योंकि विवेक करता है सत्य और असत्य की छानबीन विवेक करता है सत्य को अलग कर देता है असत को अलग कर देता है कूड़ा करकट अलग हो जाता है और जो साफ सुथरा है वो अलग आ जाता है तो मनुष्य जब विवेकशील बन जाता है तो फिर कोई भी चीज उसको दुख या सुख से विचलित नहीं कर सकती ये कितना बड़ा लाभ है तो कहते हैं कि वो विवेक क्या होगा तो स्वामी जी थोड़ा संकेत कहते हैं कि जैसे संसार के जो पदार्थ हैं, जिनसे हम काम लेते हैं जिनसे हम अपने संबंधों को जोड़ते हैं शरीर है वस्तुएं हैं खाने पीने के साधन हैं, बहुत तरह की वस्तुएं हैं बहुत तरह के रिश्ते हम बनाते हैं तो कहते हैं कि इनको मन में ये ध्यान करके अपने अंदर स्थिर करना चाहिए कि ये नाचवान है ये परिवर्तनशील है ये वस्तुएं ये मित्र ये पत्नी ये शिष्य ये गुरुकुल ये जमीन ये दुनिया का कोई भी पदार्थ सदा हमारे साथ में रहने वाला नहीं है ये मित्रता शत्रुता आएगी आज हम मेरा कोई मित्र है कल वही मेरी मेरी जान का शत्रु बन जाता है बन सकता है तो ये जब नियम प्रकृति का व्यक्ति जब समझ लेता है कि ये नियम है कि कोई भी चीज यहाँ पर स्थिर नहीं गुलाब का फूल खिला है तो मुरझायेगा वैसे समुद्र की लहरें आती है और पैरों को गीला करके फिर वापस चली जाती है तो लहरें आती हैं तो जाएंगी भी तो इसी तरह से सुख और दुख जो है वो बारी बारी से मनुष्य को मिलते ही हैं, जैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं। इसी तरह से दुख आता है दुख चला जाता है सुख आता है सुख चला जाता है इसलिए जब हम बाहरी परिस्थितियों पर अपने सुख दुख का महल खड़ा करते हैं वो व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता जो बाहरी परिस्थितियों पर बाहरी व्यक्तियों पर बाहरी निमित्तों पर बाहरी कारणों पर अपने सुख दुख की खोज करता है कि इसने मुझे ऐसा कहा इसने मुझे ऐसा कहा ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे ये मेरा आदर करे ये मेरे साथ ऐसा करे ये मेरे साथ ये जो हमारी जो अपेक्षा है ना ये अपेक्षा ही हमारे दुखी होने का कारण है अपेक्षा कम दुख कम अपेक्षा जितनी बड़ी उतना ही दुख बड़ा तो अपेक्षा तो रखनी चाहिए लेकिन आचार्य प्रदुम जी की भाषा में अपेक्षा तो हम रखें लेकिन भीतर से निरपेक्ष बने रहे किसी से आशा नहीं रखे कि ये मेरे हिसाब से चलेगा ही मेरे साथ करेगा ही मेरा आदर करेगा ही क्योंकि ये संभव नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं कि बाहर की जितनी वस्तुएं हैं अगर उनको हम परिवर्तनशील मान लें तो हमारे बहुत बड़े दुखों का अंत हो जाएगा जिसके कारण से हम रात दिन दुखी रहते हैं परेशान रहते हैं हम दूसरे को कारण मान के चलते हैं हम कारण हैं स्वयं मेरा मेरी मूर्खता मेरे दुख का कारण है अपनी मूर्खता जब मिटती है तो दुख अपना मिटता है और दूसरे का भी हम दुख मिटा सकते हैं जब अपनी मूर्खता होती है तो हम अपना भी दुख बुलाते हैं दूसरे का भी दुख बुलाते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि उपासना करने से उपासना करने से विवेक होता है और फिर इन वस्तुओं से शोक और आनंद दोनों नहीं होते वो सुख में हर्षित नहीं होता दुख में रोता नहीं वो जानता है कि सुख थोड़ी देर का है अभी जैसे को कोई मान लीजिए कोई बहुत उस सब चल रहा है बढ़िया और अचानक ही कोई ना कोई ऐसी दुखद घटना वहां पर घट जाती तो उस सारा उत्सव फीका हो जाता है अभी लोग हंस रहे हैं बोल रहे हैं गा रहे हैं नाच रहे हैं अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती कि वो नाचना गाना और वो हंसना वो आमोद प्रमोद करना सब फीका हो जाता है रंग भंग हो जाता है तो ये हर सुख के सुख के खोल के अंदर दुख भी बैठा हुआ है ये व्यक्ति अगर समझ ले ना कि ठीक है सुख तो है लेकिन साथ साथ में दुख की भी याद याद हमें रखनी है दुख की भी स्मृति बनाए रखनी है कब मेरे साथ में दुख आ जाए तो जैसे हम सुख की तैयारी करते हैं ऐसे ही हमें दुख भोगने की भी तैयारी मानसिक रूप से करते रहना चाहिए तो हम दुखी नहीं होंगे और हम दुख की तैयारी करते नहीं सुख की तैयारी करते हैं, हैं। परिणाम यह होता है कि वो सुख भी हमारे लिए दुख बन जाता है तो कहते हैं कि उसको जब विवेक हो जाता है ईश्वर के ध्यान से तो फिर ये दोनों ही उसको नहीं होते शोक भी नहीं होता और आनंद भी नहीं होता वो सम अवस्था में अपने को बनाए रखता है अब ईश्वर ने जीव स्वतंत्र किया इसलिए उससे पाप भी होता कई लोग कहते हैं कि हम तो कठपुतली हैं, जो कराता है वो ईश्वर कराता है जो करता है वो ईश्वर करता है ईश्वर ही है सब कुछ हम तो कुछ करते ही नहीं है ऐसा नहीं है ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है हमें हाथ पैर दिए हैं और बुद्धि से सोचने की हमें स्वतंत्रता दी है मन वाणी और शरीर से कर्म करने की हमें छूट मिली हुई है आप करें और इतना जरूर है कि वेदों में जो विधान दे दिया कि आप ये करेंगे तो इसका परिणाम ये आएगा आप ये करेंगे तो इसका परिणाम आपके सामने ये आएगा तो दुख और सुख दोनों के परिणामों की चर्चा तो वेद करता है कि अगर आप चोरी करेंगे तो उसके परिणाम दुखद होंगे तो उसके परिणाम से शांति नहीं मिल सकती एक ना एक दिन जरूर वो वापस लौटेगा ही तो इतना विधान तो है वेदों में कि आपको ये करना ये नहीं करना है अगर आप मिठ, मिठास रख कर के बोलते हैं तो सामने वाले के ऊपर एक अच्छा प्रभाव होगा अपने दिल में भी अपने हृदय में भी मन प्रसन्न बना रहेगा लेकिन अगर हम कटता प्रभाव रखकर के किसी से व्यवहार करते हैं तो स्वयं भी दुखी होता है और सामने वाले के अंदर भी आपका जो वो अच्छा नहीं जाता सामने वाले के ऊपर बुरा, बुरा प्रभाव पड़ता है तो इन चीजों की सत्यता जो है वो अगर हम समझ लेते हैं कि जो मैं करूंगा उसके मेरे ऊपर क्या प्रभाव आएगा अगले रूप से उसका प्र, क्या प्रभाव पड़ेगा मैं जैसे अपने लिए अपमानित भाषा नहीं चाहता तो मैं दूसरे के लिए अगर मैं अपमान करने वाली भाषा बोलता हूं तो उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रभाव तो दोनों के ऊपर होता है स्वयं भी वो व्यक्ति परेशान रहता है और उससे दूसरे व्यक्ति भी परेशान रहते तो इसलिए वेद ने कहा है कि सुख और दुख आपको सुख चाहिए तो ये करो आपको दुख चाहिए तो ये करिए तो कहते हैं कि जीव जीव कर्म करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है कुछ भी करिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम ये जीव के ऊपर घटता है ईश्वर के ऊपर नहीं घटेगा कि करो कर्तुम अकर्तुम अथवा ना करो अन्यथा करतुम अथवा विपरीत करें तो जो कुछ भी हम करेंगे गणित के नियम के अनुसार वो हमारे ऊपर वापस आएगा ऐसा हो नहीं सकता कि हम कर्म तो सुख करे और दुख हमारे ऊपर आ जाए ऐसा नहीं होता जो करेंगे वो हमारे ऊपर आएगा हमारे पीछे वो रहेगा और जब तक हम उसका फल सहज स्वीकार निकल कर लेते तब तक, तक वो फल जो हमारा पीछा करता रहता है तो कहते हैं कि उसे स्वतंत्र किया इसलिए उससे पाप भी होता है यदि उसे परतंत्र किया जाता तो वो केवल जड़ पदार्थ और बना रहता स्वामी कहते हैं यदि केवल जीव को परतंत्र कर दिया जाता कि मत जो कुछ करना है मैं जैसे बताऊं वैसे करना है तो अगर थोड़ी देर के लिए ये बात स्वीकार कर भी ले जाए कि ठीक है जीव परतंत्र है हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते तो ईश्वर जैसा कि वेदों में कहा गया है कि ईश्वर जो है वो पवित्र है निर्विकार है तो फिर हमारे सारे कर्म वही होने चाहिए फिर ये गंदे कर्म बीच में कहां से आ जाते हैं निंदा चुगली ईर्ष्या क्रोध धोखा, धड़ी ये कहां से आ जाते हैं अगर हम ये मान चले कि ईश्वर ही करवाता है तो ईश्वर तो पवित्र है स्वभाव से तो फिर ये कौन करता है ये भी ईश्वर ही करता है तो स्वामी जी कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है यदि उसे प्रतंत्र किया तो केवल जड़ पदार्थ बना रहेगा जैसे कंप्यूटर चलाते हैं मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल हमें नहीं चलाता कंप्यूटर हमें नहीं चलाता बल्कि हम मोबाइल और कंप्यूटर को चलाते हैं हम जो देखना चाहते हैं यूट्यूब पर जाना जाते हैं यू पर चले जाते हैं है? हम भजन सुनना चाहते हैं तो लिख देते हैं कौन सा सुनना है सुख के सब साथ ही दुख मेना कोई ये सुनना है <laughs> तो वो यूट्यूब पर वो आ जाएगा उसका दिलीप कुमार का वो और वो गाता हुआ मिल जाएगा तो तो हम इंटरनेट को चलाते इंटरनेट हमें नहीं चलाता क्योंकि विद्वानों ने उसमें वो सब वो कार्यक्रम उस के डाल रखे कि आप जो खोलेंगे और आप जो डालेंगे वही आएगा ऐसा नहीं जो आपने डाला नहीं है वो आ जाए ऐसा नहीं होगा तो इससे क्या पता लगता है कि जीवात्मा अब चाहे तो उसमें इंटरनेट पे चाहे अच्छा देखे या बुरा देखे उसमें बहुत बुरा बुरा भी आता है बहुत अच्छा अच्छा भी आता है अभी मेरी स्वतंत्रता है मैं क्या देखता हूं मैं अपने संस्कारों के अनुसार अच्छा भी देख सकता हूं बुरा देख सकता हूं लेकिन परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए परिणाम आएगा तो फिर रोना नहीं है कि ये क्या हो गया परणाम तो फिर रोना नहीं है ठीक है अब किया है तो हंस के वो तो कहते हैं कि ये जो ये जो स्वतंत्र किया जाता तो जड़ पदार्थ बना जाता है जीव के स्वतंत्र से ब्रह्म की सर्वता में कोई बाधा नहीं आती और जीव स्वतंत्र है तो इससे ब्रह्म के ज्ञान में या ब्रह्म के सब कुछ जानने में कोई उसमें कुछ घटबड़ नहीं होती कि अगर मैं जीव को स्वतंत्र छोड़ दूंगा तो पता नहीं जीव कोई ऐसा कर्म कर दे जिसका मुझे पता ही नहीं लगे ऐसा कुछ होता है क्या ऐसा हो सकता है कि जीव कोई ऐसा कर्म कर देश्व को पता ही नहीं लगे ऐसा तो हो नहीं सकता तो जीव स्वतंत्र है जो मैं और आप करेंगे उसके दुखद परिणाम भोगने के लिए मन से तैयार रहिए किसी से झगड़ा करके देखिए और फिर ये सोचिए कि मैं शांति से रात की नींद सो देखिए क्या होता है अब रात में पर्चा लगा के चला जाएगा कि अब रात को बारह बजे आऊंगा मैं अब तू सुबह मिलेगा नहीं ना तू मिलेगा ना तेरा परिवार मिलेगा अब देखो आपको नींद आएगी रात को तो इससे क्या पता लगता है कि अच्छे कर्मों से रात को भी अच्छी नींद आती है और दिन में भी हम आनंद में रहते हैं और जब हम कोई पतन का कर्म कर देते हैं जिससे हमारी आत्मा पतित हो जाती है तो हम दिन में भी परेशान रहते हैं रात में भी परेशान रहते हैं रात में भी वही चीजें घूमती रहती है हुँ? तो आगे कहते हैं कि उसकी सफलता में कोई बाधा नहीं आती क्योंकि इन दोनों में परस्पर संबंध नहीं है तो जीव की स्वतंत्रता में और ईश्वर की स्वल्यता में आपस में कोई संबंध नहीं है वो स्वतंत्र है और ईश्वर अपने अपने अपने स्वतंत्र है बच्चे को खुला छोड़ा जाए तो वो चोट लगा, लगा देगा दे ये सोच माता बालक को बांध नहीं रखती स्वामी जी कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि सब जानते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है वो बलों से स्वागत ज्यादा करता है जैसे दो ढाई साल चार साल पांच साल और पंद्रह साल तक मान सकते हैं। पंद्रह सोलह साल तक वो बच्चे जैसा ही रहता है उसको बुचपना रहता है लेकिन बहुत छोटा बच्चा हो तो कहीं भी जाकर के आग को पकड़ सकता है कोई कांच है उसको मुंह में रख लेगा या कांच की गोली मुंह में रख लेगा तो माथ झटाती है और उससे छीन लेती है कहीं भी कुछ भी कर दे तो जानती है माँ कि ये कुछ भी कर सकता है तो इसलिए माँ सावधानी है उसके पास कोई हानिकारक चीज नहीं रखती है उससे दूर उसको रखती है पर फिर भी उसको ऐसा तो नहीं कि रस्सी से बांध दे कि ठीक है तुझे रस्सी से बांध दे तू तो फिर भी बच्चा घूमता है चलता है घुटने घुटने माँ की, माँ की गोद में खड़ा हो जाता है, है और कितना बादशाल उमड़ता है तो इसी तरह से ईश्वर जो है वो माँ है अब माँ है और जीव है बच्चा जानता है कि जीव गड़बड़ करेगा घोटाले करेंगे झूठ बोलेंगे आलोचना करेंगे किसी को मारेंगे किसी की सहायता भी करेंगे किसी के सहानुभूति भी दिखाएंगे किसी की मदद करेंगे किसी के काम आएंगे हम ये सब करेंगे तो सही भी करेंगे और गलत भी करेंगे ये जान करके भी जीव की स्वतंत्रता को वो नष्ट नहीं करता कि नहीं कहते कि ईश्वर के ईश्वर के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है कहते हैं ना तो ईश्वर का आदेश बिना ठीक है पत्ता तो नहीं हिलता पर जवान तो जरूर हिल जाती बिना आदेश के ही पति पत्नी जो झगड़ा होता है तो कैसी जवाने चलती है? वो कहते हैं कि एक बार एक पत्नी जो थी वो ऐसी थी कुछ तो, तो फिर जब रात हो गई काफी तो पत्नी ने कहा कि सब दरवाजा बंद कर दिए कोई चोर तो नहीं घुसा है कहीं से बोले सब कुछ बंद कर दिया तेरे मुंह को छोड़ करके तेरा मुंह बंद नहीं है बाकी सब कुछ बंद है तो, तो कई बार क्या होता है कि हम जो कुछ करते हैं वो अपनी स्वतंत्रता से ही करते हैं और उसका फल भी हम स्वतंत्रता से ही भोगते हैं आप शांति पाठ